अगर आपको लगता है कि बजट स्मार्टफोन में ए सिर्फ नाम का होता है तो अब चीजें बदलने वाली है ए आई प्लस नोवा दो लॉन्च से पहले चर्चा में है और इसकी वजह सिर्फ फोन नहीं बल्कि पूरी रणनीति है कंपनी ने क्रिकेटर ईशान किशन को अपने साथ जोड़ लिया है जिससे साफ है कि यह है एक बड़ा ब्रांड मूव है ए आई प्लस पिछले कुछ दिनों में कई प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है और अब नोवा सीरीज के साथ स्मार्टफोन मार्केट में मजबूत एंट्री करने जा रहा है सबसे खास बात यह है कि यह कंपनी कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देने के लिए जाने जा रही है यानी यूजर को कम पैसे में ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है ए आई प्लस नोवा दो में ए फीचर्स पर खास फोकस रहेगा जैसे ए कैमरा फोटो अनाउंसमेंट और स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन अगर यह फोन सही कीमत और सही फीचर्स के साथ आता है तो यह लवा इनफिनिक्स और रियलमी जैसे ब्रांड्स के लिए सीधी टक्कर बन सकता है अब देखना दिलचस्प होगा कि लॉन्च के बाद यह फोन मार्केट में कितना बड़ा असर डालता है धन्यवाद